श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग गुरुभाव से अपने गुरुवर्ग के साथ संबंध श्री रामकृष्ण देव से विदा मांगने जाकर भी तोतापुरीजी के लिए वह संभव न होना तथा उनकी रोग वृद्धि क्रमशः रोग का जब सूत्रपात हुआ तथा उन्हें कुछ कुछ कष्ट अनुभव होने लगा तब वहाँ से चल देने की इच्छा उनमें प्रबल हो उठी श्री रामकृष्ण देव से विदा मांगने के लिए कभी कभी वे उनके समीप भी गए किंतु उस समय अन्यान्य सच चर्चा में मग्न होकर वे उस बात को एकदम भूल बैठे यदि पुनः कभी उस बात का उन्हें स्मरण भी हुआ तो मानो किसी ने भीतर से उस समय उनके वाक्य को अवरुद्ध कर दिया तथा उस बात को कहने में उन्हें कुछ संकोच भी अनुभव होने लगा एवं उन्होंने सोचा आज रहने दिया जाए कल देखा जाएगा यह सोचकर तोतापुरी जी श्री रामकृष्ण देव के साथ वेदांत चर्चा करने के पश्चात घूम फिरकर पुनः पंचवटी के नीचे अपने आसन पर वापस आ गए इस तरह दिन बीतने लगे तोतापुरी जी का शरीर भी अधिक दुर्बल तथा क्रमशः कठिन रूप से रोगाक्रांत हो चला उनका शरीर दिन प्रतिदिन इस प्रकार सूख चला जा रहा है देखकर श्री रामकृष्ण देव ने पहले से ही उनके लिए विशेष पथ्य तथा कुछ औषधि आदि की व्यवस्था कर दी थी किंतु उससे भी विशेष कोई लाभ न हुआ और रोग दिनों दिन बढ़ता चला तब श्री राम कृष्ण देव मथुर बाबू से कहकर उनकी आरोग्यता के निमित्त औषधि पथ्य आदि की विशेष व्यवस्था कर स्वयं यथासाध्य उनकी सेवा परिचर्या करने लगे उस समय भी तोतापुरी जी अपने शरीर ही में विशेष कष्ट अनुभव कर रहे थे किंतु अपने सिर नियंत्रित मन को एकमात्र से ही इच्छा मात्र से ही समाधि मग्न कर शरीर की समस्त यातनाओं को भूलकर वे शांति प्राप्त कर रहे थे मन को वश में न रख पाने के कारण तोतापुरी जी का गंगा जी में शरीर त्यागने के निमित्त गमन तथा विश्व रूपणी श्री जगदम्बा के दर्शन रात्रि का समय था उस दिन उनके पेट में बहुत ही दर्द हो रहा था जिसे शांत होकर वे शयन तक भी नहीं कर पा रहे थे कुछ देर सोने का प्रयास करने के पश्चात ही वे पुनः बैठ गए बैठकर भी उन्हें आराम नहीं मिला उन्होंने सोचा कि मन को ध्यान मग्न कर दिया जाए शरीर में चाहे जो होता रहे अतः मन को शरीर से हटाकर निश्चल करने का वे प्रयास करने लगे किंतु पेट में भयानक दर्द के कारण उनका मन उधर ही दौड़ने लगा उन्होंने फिर प्रयास किया परंतु वे सफल न हो सके जहाँ पहुँचने पर शरीर की याद नहीं रहती उस समाधि भूमि में मन के आरूढ़ होते ही दर्द के कारण वहाँ से वह नीचे उतरने लगा जितनी बार उन्होंने प्रयास किया उतनी ही बार वे विफल हुए तब तोतापुरी जी अपने शरीर के प्रति अत्यंत रुष्ट हो उठे उन्होंने सोचा इस हाड़ मांस के पिंजड़े के कारण मेरा मन भी वशीभूत नहीं है जाने दो मुझे यह तो अच्छी तरह से विदित हो चुका है कि मैं यह शरीर नहीं हूँ तो फिर इस सड़े हुए शरीर के साथ रहकर दुख क्यों भोगा जाए इसको बनाए रखने से लाभ ही क्या है अतः इस गहरी रात में इसे गंगा जी में विसर्जित कर अभी ही मैं समस्त कष्टों को क्यों न दूर कर दूँ यह सोचकर पुरीजी विशेष यत्नपूर्वक अपने मन को ब्रह्मचिंतन में संलग्न रखकर धीरे धीरे गंगा जी में उतरे एवं क्रमशः गहरे जल में बढ़ने लगे किंतु गहरी भागीरथी क्या उस दिन सचमुच सूख गई अथवा पुरीजी अपने अंतस्थित चित्र को ही बाहर उस प्रकार देख रहे थे पर यह बतलाए कौन पुरी जी प्राय गंगा जी के दूसरे पार पहुँच गए फिर भी उन्हें डूबने लायक जल नहीं मिला क्रमशः जब रात के घोर अंधकार में दूसरे पार की वृक्ष वाली तथा मकान आदि छाया की भांति उन्हें दृष्टिगोचर होने लगे तब वे अवाक रह गए और सोचने लगे यह कैसी दैवी माया है डूबने लायक पर्याप्त जल भी आज गंगा जी में नहीं है ईश्वर की यह क्या अपूर्व लीला है तत्काल ही मानो किसी ने उनके भीतर से बुद्ध के आवरण को हटा दिया उज्ज्वल प्रकाश से पुरीजी का हृदय आलोकित हो उठा और उन्होंने निदर्शन किया माँ माँ माँ मा, विश्व जलनी माँ अचिंत शक्ति स्वरूपणी माँ जल में माँ थल में माँ शरीर में माँ मन माँ यातना माँ स्वस्थता माँ ज्ञान माँ अज्ञान माँ जीवन माँ मृत्यु माँ जो कुछ वे देख रहे हैं वह सुन रहे हैं सोच रहे हैं वह कल्पना कर रहे हैं सब कुछ माँ ही माँ है वे हैं को नहीं कर रही हैं और नहीं को है कर रही हैं शरीर के अंदर जब तक वे विद्यमान है तब तक उनकी इच्छा के बिना उनके प्रभाव से मुक्त होने की सामर्थ्य किसी में भी नहीं है प्राण त्याग करना भी किसी के लिए संभव नहीं इसी तरह शरीर मन बुद्धि की सीमा से बाहर भी वे ही माँ तुरय गुणातीत मां विद्यमान है इससे पूर्व ब्रह्म बुद्धि से जिनकी उपासना कर तोतापुरी जी ने जिनके प्रति अपनी श्रद्धा भक्ति अर्पित की है वे ही माँ एक ही आधार में हर गौरी मूर्तिरूप से विराजमान है ब्रह्म एवं ब्रह्म शक्ति अभिन्न है